आध्यात्मरामण सुंदरकांड तृतीय सर्ग इुक्ता प्रद्य मुद्रिका मारुतात्मज नमस्कृत्य स्थित दूराबाजलिपुट हरी दृष्टि सीता प्रमुदनामाकता तथा मुद्रिका शीर्षा धृत्या सर्वदा आनंद नेत्र ऐसा कह हनुमान जी ने वह अंगूठी देवी जानकी जी को दे दी और नमस्कार कर हाथ जोड़े हुए दूर खड़े हो गए उस राम नामांकिता मुद्रिका को देखकर सीता जी अति आनंदित हुई और उसे सिर से लगाकर नेत्रों से आनंदाश्रु बहने लगी कपि में प्राणदाता ुमानी राघवे भक्त सिी श्वासोशि तत तवी नोचेन्मत्सान्यम पुष्प प्रेषये कथम हनुमदृष्टमखिल मम दुखाया तदनंतर वे कहने लगी कपिवर तुम मेरे प्राणदाता हो तुम बड़े ही बुद्धिमान रघुनाथ जी के भक्त तथा हितकारी हो मुझे निश्चय है उनको भी तुम्हारा ही पूर्ण विश्वास है यदि ऐसा न होता तो तुम पर पुरुष को वे मेरे पास क्यों भेजते हनुमान, मेरी सारी आपदाएं तुमने देख ही ली है सर्वं कथय राय यथा में जायते दया भाषदयावधि प्राण स्थाप राम को ये सब बातें सुना देना जिससे उन्हें मुझ पर दया उत्पन्न हो हे साधुश्रेष्ठ अब मेरे प्राण दो ही मास और रहेंगे गिष्यतिद्राब भक्षिष्यति मल अत शीघ्रं कपींद्रेन सुग्रीव स वाणराली कपैसाध्वावणमा हे सपुत्र सबल रामो यदि मोचएद प्रभु त सद्र सदृश वीर वीरवर्णवर्णि यथा तारे द्रामों हवा शीघ्र दशानन तथा यतस्व हनुम हनुमान हनुम पीताह देवी दिष्टो यहा मणशीघ्र आगमश्य सायुध ना ना हत्वा दशमुखं नात्र सलाशय यदि इस बीच में रघुनाथ जी न आए तो यह दुष्ट मुझे खा जाएगा अतः यदि भगवान राम वानर सुग्रीव के सहित अन्य वानर यूथपों को लेकर तुरंत ही रावण को पुत्र और सेना के सही संग्राम में मारकर मुझे छुड़ाएंगे तो ही उनका यह पुरुषार्थ ठीक होगा और तभी तुम इस वर्णन किए पुरुषार्थ का वर्णन करना हे हनुमान तुम भी ऐसी युक्ति से उनसे सब बातें कहना जिससे वे शीघ्र ही रावण को मारकर मेरा उद्धार करे ऐसा करके तुम भी वाचिक पुण्य प्राप्त करो तब हनुमान जी ने उनसे कहा देवी मैंने जैसा कुछ देखा है उससे तो यही प्रतीत होता है कि लक्ष्मण के सहित श्री रामचंद्र जी शीघ्र ही अस्त्र शस्त्र लेकर सेनायुक्त सुग्रीव के सहित आएंगे और रावण को बलपूर्वक मारकर तुम्हें अयोध्या ले जाएंगे देवी इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है तमाह जान राम कथम वारिधिमात्य मे यहां झात्मा वानरा कपैस हनुमान हमेश आ पुरषर्ष भौ आयात सैन्य सुग्रीवो बान विहाय सा क्षण निर्दहिष्य रक्षा नात्र संशय अनुा देह मे देवी गच्छा तर द्रष्टुम सह भ्रात्राथवाकितिदिजानम देश मे विश्वसेन माम् प्रयत्नेन नतो गता समुत्सुख तत किंचितिद्द विचार्या सीता कमलोचना के सपाशाते स्थित चूड़ा मणिम ददो अल नाम स्वाम कपीन्द्र इस पर जानकी जी कहने लगी भगवान राम अमी आत्मा है उनके शरीर का कोई माप नहीं है वे सर्वव्यापक हैं किंतु वानर यूथपों के साथ वे किस प्रकार समुद्र को पार करके यहाँ आएंगे? हनुमान जी बोले वे दोनों नरश्रेष्ठ मेरे कंधों पर चढ़ कर आएँगे और वानर राज सुग्रीव सेना सहित से इस वित्तीर्ण समुद्र को आकाश मार्ग से एक क्षण में पार कर तुम्हें प्राप्त करने के लिए संपूर्ण राक्षस समूह को भस्म कर डालेंगे इसमें तनिक भी संदेह नहीं है हे देवी अब मुझे आज्ञा दो मैं अभी अभी अनुसहित भगवान राम का दर्शन करने के लिए जाता हूँ और उन्हें तुरंत तुम्हारे पास लाने का प्रयत्न करता हूँ देवी मुझे कोई ऐसा चिन्ह दो जैसे श्री रघुनाथ जी मेरा विश्वास करें उसे लेकर मैं बड़ी सावधानी से उत्सुकतापूर्वक उनके पास जाऊंगा तब कमलोचना सीता जी ने कुछ सोच विचार कर अपने केस पास में स्थित चूड़ामी को निकालकर और उसे हनुमान जी को देकर कहा हे hey, कपिवर इससे भगवान राम और लक्ष्मण तुम्हारा विश्वास करेंगे चित्रकूट गिरोह पूर्वम एकदार स्थित मदंग के सिर आघाय निद्रा रघुनंदनः ऐत्युंडे नाम हे सुब्रत उनको विश्वास दिलाने के लिए एक बात और बतलाती हूँ एक दिन चित्रकूट पर्वत पर श्री रघुनाथ जी एकांत में मेरी गोद में सिर रखे सो रहे थे इसी समय इंद्र का पुत्र जयंत काकवेश में वहाँ आया और मांस के लोभ से मेरे पैर के लाल लाल अंगूठे को अपनी चोच तथा पंजों से फाड़ डाला ततो तब प्रबुद्ध दृष्टवा पाद्रण के नद्दीकृत चितिप्रिय मे दुरात्मरा पुर पुनः पुनः द्वाय सम्मिद्रभम रक्ता खतुंड चुकोपह तदनंतर जब श्री रामचंद्र जी जागे तो मेरे पैर में घाव हुआ देखकर कर बोले प्रिय किस दुरात्मा ने मेरा यह अप्रिय किया है वे यह कह ही रहे थे कि उन्होंने अपने सामने उस कौवें को बारंबार मेरी ओर आते देखा उसकी सोच और पंजे रुधिर से सने हुए थे उसे देखकर उन्हें बड़ा क्रोध हुआ तृणमेक उपादाय दिव्याभियोज्य तथिक्षेप ली लियासो पी तज्वलन अभ्य द्रव्वायस्य भीतोका भ्रमण पुनः इंद्र ब्रह्मापी न शक्यो रामस्य रामस्तम रात उन्होंने तुरंत ही एक तृण उठाकर उस पर दिव्यास्त्र का प्रयोग किया और उसे लीला से ही उस कौवे की ओर फेंक दिया उसके ताप से संतप्त हो वह काक भयभीत होकर त्रिलोकी में भटकता फिरा किंतु जब इंद्र ब्रह्मा आदि से भी उसकी रक्षा ना हो सकी तो बहुत ही डरता डरता दया निधान भगवान राम के चरणों में गिरा उसे शरणागत देख श्री रामचंद्र जी ने उससे कहा सभ्यम द्वा गा पौरसुभान उपेक्षते किमं सोपी राघव हनुमिता सीतानुभाषि देवी ताम यसात्र रघुत्म क्य क्षण भस् लंका राक्षसमंडिता मेरा यह अस्त्र अमोघ है यह कभी व्यर्थ नहीं जा सकता अतः तू केवल अपनी एक आँख देकर कर यहाँ से चला जा तब वह काक अपनी बाई आँख देकर चला गया जो ऐसे पुरुषार्थी हैं वे ही श्री रघुनाथ जी न जाने इस समय में क्यों मेरी उपेक्षा कर रहे हैं सीता जी का यह कथन सुनकर हनुमान जी ने कहा देवी जिस समय श्री रघुनाथ जी को तुम्हारे यहाँ होने का पता चलेगा उस समय इस राक्षस मंडल मंडितार लंका को वे एक क्षण में ही भस्म कर देंगे जानकी प्राहत वो शे सुर अति सूक्ष्म अपू पर सर्वे राज भवाधिराह जानकी जी ने कहा वश्य तुम अत्यंत सूक्ष्म शरीर वाले हो अतः राक्षसों से कैसे लड़ सकोगे और सब बानर भी तो तुम्हारे ही समान होंगे संकासम रक्षो देवी जानकी जी के ये वचन सुनकर हनुमान जी ने उन्हें अपना पूर्व रूप दिखलाया जो मेरू और मंदिर पर्वत के समान अति विशाल और राक्षसों को भय उत्पन्न करने वाला था दृष्टवा सीता हनुमत महापर्वत सन्निराहतम कपिकुंजरम हनुमान जी को महापर्वत के समान विशाल काल देखकर सीताजी को अपार आनंद हुआ और वे उन कपिश्रेष्ठ से कहने लगी समर्थो सी महासत्व द्रक्ष्यंतेम महाबलं राक्षस्यस्ते शुभ पंथा गाम हे महासत्व तुम बड़े ही समर्थवान हो अच्छा अब तुम शीघ्र ही श्री रामचंद्र जी के पास जाओ हे महावीर तुम्हें राक्षसियां देख लेंगी अतः अब तुम जाओ तुम्हारा मार्ग कल्याण में हो कपि प्राह दर्शना पारण मम भविष्य फलसृष्टौ स्थिति तथेतुक्त स जानक्या भक्षिफल कपि ततः प्रस्था गछन् जानक प्रणिपत स किंचिदूरम अथो ग्वा स्वात्मने वहन्वित वा हनुमजी को भूख लगी हुई थी वे बोले देवी आपका दर्शन कर अब मुझे आपके सामने लगे हुए फलों से पारण करने की इच्छा होती है तब जानकी जी के बहुत अच्छा कहने पर कपिवर ने वे फल खाए और उनसे उनके विदा करने पर उन्हें प्रणाम करके चल दिए फिर कुछ दूर चलने पर उन्होंने अपने मन में सोचा कार्यार्थ मागतो दूत स्वामी कार्या विरोधता, अनत्कित असंपाद्य ग्यम एवं सह अत किंचित धन्यस्य कृवा दृष्टिथ रावण संभाष्य चो रा दर्शनाथ व्रामम्य हम जो दूत अपने स्वामी के कार्य के लिए आकर उसमें किसी प्रकार का विघ्न न करने वाला कोई और कार्य न करके यों ही चला जाता है वह अधम ही है अतः मैं कुछ और भी करूँगा और रावण को मिलकर तथा बातचीत कर फिर रघुनाथ जी के दर्शन को जाऊँगा